लुई पास्चर करेन वॉलेस चित्र लेजली। मेरे लड़के के लिए चीज़ें कुछ अलग होंगी लुई पास्टर का जन्म 1822 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में हुआ उनके पिता चमड़े का काम करते थे लेकिन वे चाहते थे कि उनका बेटा लुई एक शिक्षक बने पर लुई अपनी सदी के महानतम विचारकों में से एक जरूर बना पहले लुई केवल एक औसत छात्र था उसे पेंटिंग करना पसंद था उसे और उसने अपने दोस्तों और परिवार के कई चित्र पेंट किए उसके एक स्कूल शिक्षक ने पहली बार यह गौर किया कि लुई जैसे दिखता था वो उससे कहीं ज्यादा होशियार था तो मैं जरूर कुछ खास है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ लुई को पेरिस के एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया लेकिन उसे वहां घर की बहुत याद आई वो वहां केवल कुछ सप्ताह ही रहा यहाँ न तो खेत है और न ही फूल है मुझे घर वापिस जाना है कुछ साल बाद लुईस पेरिस लौट और वहां उसे प्रोफेसर डुमाश नामक एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्र ने पढ़ाया पहले वर्ष के अंत में ही लुई ने कई पुरस्कार जीते जल्द ही वो एक प्रोफेसर बन गया और क्रिस्टल यानी स्पटिक पर शोध के लिए उसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया बधाई हो तुमने पहले ही काफी कुछ हासिल किया है जरा यहां देखो अठारह में लुई पास ने मैरी लॉरेंट से शादी की मैरी एक दयालु और धैर्यवान महिला थी जो अपने पति के शोध समर्पण को समझती थी आपका रात का खाना गर्म ओवन में रखा है लुई देर रात तक पढ़ता था और वो अक्सर रविवार को रविवार को भी काम करता था लुई ने अपने प्रयोगों से कई नोटबुक्स भरी वो मानता था कि महान खोजें महज संयोग नहीं होती हैं उनके लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी होती है उस समय फ्रांस का शराब उद्योग एक भयानक संकट में था शराब खट्टी हो रही थी ऐसा क्यों हो रहा था वो कारण किसी को नहीं पता था मालिकों ने बहुत सारा पैसा खोया और अब लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर भी डर भी सता रहा था वे मदद के लिए लुई के पास गए यह तो बहुत बुरी बात है चिंता मत करो पार्सर मामले की जांच कर रहा है कई प्रयोगों के बाद लुई ने पाया कि शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक ईस्ट यानी खमीर के कारण समस्या पैदा हुई थी समाधान सरल था हानिकारक खमीर को मारने के लिए वाइन को गर्म करना लेकिन शराब बनाने वाले यह बिल्कुल नहीं चाहते थे आप शराब को गर्म नहीं कर सकते उससे स्वाद खराब हो जाएगा फिर कोई शराब नहीं पिएगा लेकिन शराब निर्माता गलत थी जल्द दूध बियर जैसे अन्य तरल पदार्थों को भी इसी तरह गर्म किया जाने लगा था इससे वे पीने के लिए सुरक्षित हो जाते थे लुई पास्टर के नाम पर इस प्रक्रिया को पास्राइजेशन बुलाया गया इस दूध का स्वाद बहुत अच्छा है क्या हम यह हमें बीमार तो नहीं करेगा उस समय बहुत सारे बच्चे और वयस्क रोगाणु युक्त दूध पीने से बीमार होते थे यह सुरक्षित है इसे पाश्चरीकृत किया गया है अठारह में जब ये केवल पैंतीस वर्ष के थे तब लुई को एक पेरिस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल का निदेशक नियुक्त किया गया लेकिन अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास प्रयोगशालाएं और उपकरण नहीं थे किसी बड़े काम की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है इसलिए लुइन अपने घर के दो ऊपर वाले कमरों में अपनी प्रयोगशाला स्थापित की कमरे इतने छोटे थे कि उन्हें अक्सर अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगना पड़ता था उस समय फ्रांस हैजा यानी कॉलरा और टाइफाइड जैसी बीमारियों से त्रस्त था वैज्ञानिक यह नहीं समझ पा रहे थे कि बीमारियां कैसे फैलती थी कुछ लोगों का मानना था कि छोटे छोटे रोग वहाँ कण अपने आप स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं चलो अब किसी को बीमार करें बीमारी का, का इलाज खोजना ही होगा उसका प्रयोग बहुत सरल था उसने विभिन्न तरल पदार्थों से कई फ्लास्क भरे कीटाणुओं को मारने के लिए उसने उन सभी को गर्म किया फिर उसने उनमें से आधे फ्लास्कों को सील कर दिया और दूसरे आधे फ्लास्को को खुला छोड़ दिया ये फ्लास्क बदबूदार और रोगग्रस्त हैं। वाह ये साफ और इनमें अच्छी खुशबू है एक हवा में छोटे कीटाणु पाए जाते हैं दो रोग इन छोटे कीटाणुओं के कारण ही पैदा होते हैं जब पाश्चर ने फ्लास्कों में तरल पदार्थों के बीच के अंतर को देखा तो उसने अपनी सदी की दो सबसे महत्वपूर्ण खोजें की पहला हवा में छोटे छोटे कीटाणु पाए जाते हैं दूसरा रोग इन छोटे कीटाणुओं के कारण ही पैदा होते हैं अब तक पाश्चर्य की ख्याति पूरे यूरोप में फैल चुकी थी अठारह में उन्होंने फ्रांस के शराब उद्योग को बचाने के लिए ग्रैंड प्राइज मेडल जीता वही रेशम उद्योग के लिए भी खतरा पैदा हो गया था रेशम के कीड़ों पर एक रहस्यमय बीमारी ने हमला किया था बहुत शोध के बाद पाश्चर्य ने समस्या का पता लगाया एक छोटा कीड़ा पत्तियों को संक्रमित कर रहा था आपको पहले सब कुछ जलाना होगा और फिर दोबारा से शुरू करना होगा यही एकमात्र रास्ता है सर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर हम किसी अन्य की बात पर विश्वास नहीं करेंगे कुछ समय बाद 45 साल की उम्र में कड़ी मेहनत का पाश्चर्य की सेहत पर असर पड़ा उसे पक्षाघ्रात यानी स्ट्रोक हुआ और वो गिर पड़ा आप बहुत हिल गए हैं सर भले ही बाकी जीवन भर वो अपने बाएं भले ही बाकी जीवन भर वो अपने बाएं हाथ और बाएं पैर से लकवाग्रस्त था फिर भी उसने अपना शोध जारी रखा पाश्चर्य ने पाश्चर्य ने पता लगाया कि रोग हवा में रहने वाले रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं अब वो बीमारी को फैलने से रोकने का तरीका खोजना चाहता था उस समय एंथ्रेक्स नामक भयानक बीमारी पूरे यूरोप में हर साल हजारों भेड़ों और मवेशियों को मार रही थी ने पाया कि एंथ्रेक्स के कीटाणु जमीन के अंदर केचुओं में कई वर्षों तक जीवित रह सकते थे उसने किसानों को वही सलाह दी जो कभी उसने रेशम कीट उत्पादकों को दी थी उन्हें अपने सभी बीमार जानवरों को जला देना होगा और संक्रमित खेतों को छोड़ देना होगा आशा करते हैं कि पास्तर जल्द ही नए विचारेश करेंगे दिमाग में एक और विचार आया उसने देखा कि जिस जानवर को एक बार एंथ्रिक्स होता और वो बच जाता उस जानवर को फिर दोबारा कभी अंतरिक्ष नहीं होता था उसने कुछ भेड़ों को अंतरिक्ष रोगाणुओं के कमजोर गोल के इंजेक्शन लगाने का फैसला किया फिर उसने उन इंजेक्शन लगी भेड़ों को रोगग्रस्त भेड़ों के झुंड के साथ खेत में सड़ने के लिए छोड़ दिया इंजेक्शन लगी भेड़े बच गई लेकिन बाकी सभी भेड़े मर गई पास्टर ने अचानक अंतरिक्ष रोग के इलाज के लिए टीका खोजा उसके तुरंत बाद वैज्ञानिकों ने टीके बनाने शुरू किए और जल्दी हैजेज स्वाइन फ्लवर आदि को रोकने के टीके भी बनाए टीके ने अच्छा काम किया अब पाश्चर बूढ़ा हो रहा था और उसकी सेहत भी ढल रही थी लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी भी उनका इंतजार कर रही थी रेबीज एक भयानक बीमारी थी जो जानवरों और मनुष्य दोनों को मारती थी पाश्चर ने संक्रमित खरगोशों से टीके बनाकर उनका कुत्तों पर परीक्षण करने का निर्णय लिया टीका 8 जनवरी अठारह टीका तेईस जनवरी अठारह टीका बारह दिसंबर अठारह बड़ा सवाल था क्या वो टीका लोगों पर काम करेगा एक सुबह जोसफ मिस्टर नाम का एक छोटा लड़का पाश्चर की प्रयोगशाला में आया उसे एक पागल कुत्ते ने काटा था पाश्चर का पशु टीका उस छोटे लड़के के लिए जिंदा बचने का एकमात्र मौका था पाश्चर दुविधा में था मुझे यकीन है कि मैं उसे बचा सकूंगा अगर गलत निकले तो आपको जेल भी हो सकती है आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए नहीं वो तो नहीं तो वो लड़का मर जाएगा जरूर करो वो जोखिम लेने लायक है जो सबको पाश्चर का टीका लगाया गया और वो लड़का बच गया वो ठीक हो गया तुरंत यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई पेरिस में एक विशेष स्कूल स्थापित किया गया, उसे अपने संस्थापक की तरह ही यह संस्थान पूरी दुनिया में बीमारियों को समझने और रोकने का काम करती है पास्टर संस्थान अठारह सौ अट्ठासी में स्थापित प्लेग कुछ अन्य तथ्य अस्पताल 19वीं सदी, सदी में अस्पतालों की स्थिति काफी भयानक थी तब कोई भी अपने हाथ नहीं धोता था और गंदी पट्टियों को दोबारा बार बार इस्तेमाल किया जाता था कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग मर जाते थे सफाई के वास्तविक महत्व को समझने वाले पाश्चर पहले वैज्ञानिकों में से एक थे सफाई से उनका मतलब था चीज़ों को कीटाणु मुक्त रखना आश्चर्य खुद कीटाणुओं से इतने ग्रस्त थे कि वो हाथ मिलाने के रिवाज को भी अस्वस्थ मानते थे आश्चर्य का मकबरा पाश्चर को विशाल समारोह के साथ दफाना गया दफनाया गया पाश्चर को विशाल समारोह के साथ दफनाया गया उनकी कब्र के चारों ओर की दीवार को बच्चों कुत्तों भेड़ के बच्चों और मुर्गियों और अन्य लोगों के साथ चित्रित किया गया जिनके जीवन को बचाने में पाश्चर्य ने मदद की थी रोग और रोगाणु रोगाणु वो छोटे जीव होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं पाश्चर्य की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने साबित कर दिया कि बीमारियाँ यूँ ही नहीं पैदा होती बीमारियां विशेष कीटाणुओं के कारण ही पैदा होती हैं लुई पास्टर के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1822 लुई पास्टर का जन्म 22 दिसंबर को हुआ था अठारह से 1848 लुई ने प्रोफेसर डुमस के साथ पेरिस में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया अठारह लुई ने मैरी लॉरेंस से शादी की अठारह से अठारह लुई ने ईस्ट यानी खमीर का अध्ययन किया और शराब उद्योग की समस्या का समाधान किया अठारह लुई ने फ्रांसीसी शराब उद्योग को बचाने के लिए स्वर्ण पदक जीता अठारह लुई को पहला पक्षाघ्रात यानी स्ट्रोक हुआ 1870 लुई लुई ने ने रेशम रेशम कीट कीट रोग का का अध्ययन किया किया। और रेशम कीट की समस्या समाधान एंथ्रेक्स के टीके की खोज की अठारह लुई ने जोसेफ मिस्टर को रेबिस से बचाया अठारह सौ वो लुई पास्टर संस्थान के निदेशक बने और अठारह लुई की मृत्यु 8 सितंबर को हुई